प्रश्न प्रश्नोत्तर दीपमाला सन्यास जिज्ञासा आजकल सन्यासी के लिए संपूर्ण रूप से सन्यास धर्म का पालन करना लगभग असंभव सा लगता है ऐसे में उसे क्या करना चाहिए समाधान यह बात केवल सन्यासी के लिए ही नहीं है अपितु सभी के लिए है गृहस्थ भी शास्त्रीय धर्म का पालन कहाँ कर पा रहे हैं गुरुकुल तो रहा नहीं इसलिए ब्रह्मचारी को तो पता ही नहीं है कि उसका धर्म क्या है तब वह अपने धर्म का पालन कैसे करेगा जब ब्रह्मचारी और गृहस्थ ही धर्म का पालन नहीं कर पाते तो सन्यासी पूर्ण रूप से कैसे कर पाएगा क्योंकि वह भी तो उसी समाज से आया है उसकी नींव ही कमजोर है आकाश में महल बनाने में तो समस्या होती रही है यह सब कुछ होते हुए भी कोई अपने को सन्यासी मानता है तो उसे प्रयास करके भी सन्यास धर्म का पालन जहां तक हो सके करना चाहिए भले ही गृहस्थ कहे कि आजकल झूठ बोले बिना काम नहीं चलता पर सन्यासी के लिए तो झूठ बोलना कोई अनिवार्य नहीं है इसलिए सन्यासी को सर्वप्रथम मिथ्या भाषण का त्याग तो करना ही पड़ेगा यदि वह निंदा स्तुति व्यर्थ बातचीत अनावश्यक हँसी मजाक इत्यादि को नहीं छोड़ सकता तो फिर काल पर दोषारोपण करने की आवश्यकता नहीं है वह प्रणव का जब तो कर ही सकता है यदि यह भी न कर सके तो किसी आश्रम में रहकर सेवा करें भोजन तो आश्रम में बनता ही है पांच सात घर भिक्षा करने की भी आवश्यकता नहीं है इस प्रकार धीरे धीरे अपने जीवन को संन्यास के लक्ष्य की ओर ले जा सकता है जिज्ञासा जीवन मुक्ति विवेक नामक ग्रंथ में विद्यारण्य मुनि ने लिखा है आजकल के साधक किसी उपास्य देवता को प्रसन्न किए बिना वेदांत में प्रवेश करते हैं इसलिए वे ईश्वर अनुग्रह को प्राप्त नहीं कर पाते ऐसे में किसी ने बिना कोई उपासना किए संन्यास धारण कर लिया तो उसे क्या करना चाहिए समाधान व्यक्ति ने संन्यास धारण किया है तो उसका कोई लक्ष्य होगा ही वह अपने चित्त की वृत्ति को लक्ष्य से न हटने दे इसके लिए यही उपासना है शास्त्र में बताया है दद्यान नाम मनागपी आसुप्ते आसूप्तेरामृते कालम नयेद वेदांत योगवासी, नएद वेदातयागवासी तचित तत्कनमो तत्प्रबोधनमे एक च्रह्माभ्या विदुर्बु पंचदशी यही संयासी के लिए सबसे अच्छी उपासना है यदि कोई इसमें समर्थ नहीं है तो उसे कोई अन्य उपाय करना पड़ेगा जिससे सामर्थ्य प्राप्त हो सके जैसे किसी को डॉक्टर बनना हो तो उसे हाई स्कूल आदि की पढ़ाई से गुजरना पड़ेगा वैसे ही किसी संन्यासी ने पहले उपासना नहीं की है तो उसे अधिक से अधिक प्रणव का जप करना चाहिए इसके पास तो बहुत बड़ी ताकत है कोई साधक प्रणव मंत्र को अपने जीवन में छः महीने भी व्याप्त करता है तो उसके जीवन में उपासना का फल उदय हो जाता है पर मंत्र सच्चाई से धारण होना चाहिए जिज्ञासा सन्यासी के लिए स्त्री की मूर्ति देखना भी वर्जित किया है समाज में रहते हैं तो मूर्ति क्या प्रत्यक्ष स्त्री का दर्शन भी हो जाता है ऐसे में क्या प्रायश्चित करना चाहिए समाधान वाक विचार करने की बात विचार करने की है सन्यासी के लिए जहाँ भिक्षा का विधान किया है वहां ऐसा तो नहीं कहा कि स्त्री वाले घर में नहीं जाना जब वह भिक्षा मांगता है तो कहता है भगवती भिक्षा दे यहां पर स्त्री से भिक्षा मांगना सिद्ध होता है ऐसे में आप उसे स्त्री क्यों समझते हैं उसमें मात्र भाव रखिए अपनी दृष्टि को पवित्र रखेंगे तो प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं पड़ेगी शास्त्रों में जहाँ स्त्री की मूर्ति देखना वर्जित किया है वहाँ शास्त्र का तात्पर्य उसका संग करना अनावश्यक देखने की चेष्टा करना इत्यादि के वर्जन से है